ठोक एस धम्मों सन नंबर 108 हंड्रेड चौथा प्रश्न भगवान बुद्ध ने महाप्राज्ञ को तृष्णा रहित भय रहित और परिग्रह रहित कहकर यह भी कहा है कि वह निरुक्त और पद का जानकार है तथा अक्षरों को पहले पीछे रखना जानता है निरुक्त पद और अक्षर विन्यास से प्राग्ञ का क्या संबंध है यह समझाने की अनुकंपा करें बुद्ध का वचन तुम्हें हैरानी में डालेगा क्योंकि वस्तुतः कोई भी संबंध नहीं है शब्द के जानकार का शब्द विन्यास की कला को जानने वाले का सत्य से क्या संबंध है और जो निरुक्त और पद का जानकार है जो शास्त्रों का जानकार है जो शब्द की अंतर्तम व्यवस्था को समझता है जो व्याकरण और भाषा का राज समझता है उसका अंतः प्रज्ञा से क्या संबंध है बुद्ध बड़ी अजीब सी बात कहते हैं यह तो ठीक है कि प्रज्ञावान तृष्णा रहित होगा प्रज्ञावान भय रहित होगा प्रज्ञावान परिग्रह रहित होगा यह बात बिल्कुल ठीक है यह गुणवत्ताएं समझ में आती लेकिन निरुक्त और पद का जानकार है इसका क्या अर्थ अगर तुम बौद्ध पंडितों से पूछो तो वे गलत अर्थ सदियों से करते रहे वही तुम्हें बताएंगे वे यही अर्थ करते रहे हैं शास्त्र की जानकारी व्याकरण की जानकारी भाषा की जानकारी ऐसा हुआ स्वामी राम अमेरिका से लौटे अमेरिका में उन्हें बड़ा सम्मान मिला सम्मान योग्य व्यक्ति थे बड़े प्यारे व्यक्ति थे बड़ी आभा थी जब अमेरिका से लौटे तो स्वभाव था उन्होंने सोचा जब पराए इतना समझे तो अपने तो कितने ना न समझेंगे मगर वहीं उनसे भूल हो गई वहीं उनसे चूक हो गई उन्हें याद ना रहा कि जीसस ने कहा है कि पैगंबर की अपने गांव में पूजा नहीं होती वो काशी में आके ठहरे स्वभावता सोचा इतने लोगों को जगा के लौटाऊं तो सबसे पहले काशी ही जाना चाहिए काशी पंडितों की नगरी उनका पहला प्रवचन काशी में हुआ वे संस्कृत के ज्ञाता नहीं थे अरबी और फारसी के ज्ञाता थे मगर संस्कृत के ज्ञाता नहीं थे और उनकी जो जीवन प्रेरणा थी वो सूफी मत से आई थी वस्तुता उपनिषद से नहीं आई थी हालांकि बात तो एक ही है कहां से आती इससे क्या फर्क पड़ता है सूफियों ने उनके हृदय का गान छेड़ा था उसी गान को समझकर उपनिषद भी समझ में आ गए वेद भी समझ में आ गए मगर जो पहली तरंग उठी थी वो सूफियाना थी काशी में जो होना था वो हुआ बोले बीच ही में थे कि एक काशी के बड़े पंडित खड़े हो गए उन्होंने पूछा कि एक सवाल पूछना स्वामीराम थोड़े चौंके वो बीच में ही है भी ये कोई सवाल पूछने की बात नहीं पूरा हो जाने देते लेकिन फिर बड़े सरल और सज्जन व्यक्ति उन्होंने कहा ठीक है आपका सवाल पंडित ने जो सवाल पूछा वही है था आप संस्कृत जानते व्याकरण जानते निरुक्त और पद का ज्ञान स्वामी राम ने कहा संस्कृत का मैं ज्ञाता नहीं तो हंसा पंडित और पंडित के साथ सारे और पंडित से वो काशी की विद्वत मंडली थी जो सुनने आई थी सुनने से आज कम आई थी परीक्षा करने आई थी अमेरिका में जो प्रतिष्ठा मिली थी उससे उनको ईर्षा पकड़ी होगी कष्ट हुआ होगा कि ये कौन महाज्ञानी जिसको हम जानते भी नहीं जो काशी में पढ़ा भी नहीं ये महाज्ञानी हो कैसे गया तो सारी भीड़ जो इकट्ठी थी पंडितों की ब्राह्मणों की वो भी हंसी और उन्होंने कहा उस पंडित ने कहा कि जब आपको संस्कृत का ज्ञान ही नहीं तो ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा पहले संस्कृत सीखो महाराज फिर ब्रह्मज्ञान की चर्चा करना यही पंडितों की सदा से धारणा रही है जैसे ब्रह्मज्ञान के लिए संस्कृत कोई जरूरी जैसे जो संस्कृत नहीं जानते वो ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकते तो फिर जीसस ब्रह्मज्ञानी नहीं थे और बुद्ध भी नहीं थे और महावीर भी नहीं थे नानक भी नहीं थे कबीर भी नहीं थे लाओस्सु भी नहीं थे क्योंकि कोई भी संस्कृत के ज्ञाता नहीं यह तो मूढ़तापूर्ण बात है यह वैसी मूढ़तापूर्ण है जैसे कोई कहे अरबी को जाने बिना कोई परमात्मा को कैसे जानेगा तो फिर मोहम्मद ही जान सकते हैं। फिर कृष्ण चुग गए फिर राम चुग गए जैसे कोई कहे कि बिना हिब्रू को जाने कोई कैसे परमात्मा को जान सकता है तो फिर जीसस के अलावा सब चुग गए ये बात मूलतः पूर्ण है लेकिन सभी को यह अहंकार पकड़ते संस्कृत को मानने वाले कहते हैं संस्कृत देववाणी बाकी सब भाषाएं आदमियों की परमात्मा की भाषा संस्कृत परमात्मा की भाषा मौन है और कोई भाषा परमात्मा की नहीं सब भाषाएं आदमियों की संस्कृत हो कि अरबी हो कि पाली हो होगी प्राकृत हो सब भाषाएं आदमियों की भाषा की जरूरत आदमी को है परमात्मा को भाषा की जरूरत नहीं परमात्मा मौन है जो मौन को उपलब्ध होता है वही उसको उपलब्ध हो जाता है फिर तुम फारसी जान के मौन को उपलब्ध हुए कि संस्कृत जान के मौन को उपलब्ध हुए से क्या फर्क पड़ता है असली सवाल यह है कि मौन को उपलब्ध हुए संस्कृत बाहर फेंकी कि प्राकृत बाहर फेंकी कि अंग्रेजी बाहर फेंकी जर्मन बाहर फेंकी इससे क्या फर्क पड़ता है तुम शून्य हो गए शांत हो गए यही बात असली रामतीर्थ की आंखों में तो आंसू आ गए ये बात सुन के कि संस्कृत को जाने बिना कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता है। यह तो हद हदमूढ़ता की बात हो गई लेकिन इस बुद्ध वचन का यही अर्थ बौद्ध पंडित करते रहे क्योंकि इस वचन में बौद्ध पंडितों को बड़ा अहंकार को सहारा मिल गया वे निरुक्त के जानकार पद के जानकार और अक्षरों को पहले पीछे रखना जानते कौन सा अक्षर कहां रखा जाना चाहिए उसकी ठीक ठीक जगह जानते तो इससे तो उनको एक बात पक्की हो गई कि पांडित्य के बिना कोई प्रज्ञा को उपलब्ध नहीं होता हालांकि पंडित शब्द भी प्रज्ञा शब्द से ही बनता है लेकिन फिर उसके अर्थ विकृत हो गए पंडित वह जो शास्त्र का जानकार है प्रज्ञावान वह जो सत्य का जानकार है फिर बुद्ध ने यह वचन क्यों कहा मैं इसका दूसरा ही अर्थ करता हूं मेरा अर्थ ऐसा है भाषा को जो ठीक से जान लेगा वही भाषा से मुक्त होता है जो ठीक से शब्दों के जाल को पहचान लेगा वही निशब्द में जा सकता है क्योंकि शब्दों के पार जाना है शब्दों को बिना जाने शब्दों के पार जाने में अड़चन होगी जो व्यक्ति शास्त्रों को ठीक से जान लेता है उसके लिए शास्त्र व्यर्थ हो जाते यही शास्त्र को जानने का लाभ इसलिए शास्त्रों पर मैं तुम्हारे सामने बोलता हूं ताकि तुम ठीक से नहीं जान लो उसी जानने में तुम मुक्त हो जाओ इसलिए बुद्ध ने कहा कि मेरा बेटा राहुल शास्त्र का जानकार है और शास्त्र का जानकार वही है जो शास्त्र के पार हो जाए जो अभी शास्त्र में ही उलझा रहे उसने अभी ठीक से जाना नहीं क्योंकि सभी शास्त्र यही कहते हैं कि शास्त्र से नहीं मिल सकता अगोचर अदृश्य शब्दातीत सभी शास्त्र यही कहते हैं, उपनिषि यही कहते हैं, वेद यही कहते हैं, कुरान यही कहती बाइबल यही कहती सभी शास्त्र यही कहते हैं कि तुम्हें शब्द से मुक्त होना पड़ेगा क्योंकि वह अनिर्वचनीय अव्याख्य न उसकी कोई परिभाषा है ना कोई व्याख्या है तुम्हें सारे सिद्धांत छोड़ देने होंगे तुम्हें बिल्कुल ही शांत हो जाना पड़ेगा सिद्धांत की सब धूल झाड़ देनी होगी जब ना तुम हिंदू होगे ना मुसलमान ना ईसाई ना तुम्हारे भीतर कुरान ना वेद ना बाइबल, तब तुम्हारे भीतर असली वेद असली कुरान असली बाइबल जगेगी तुम्हारा वेद जगेगा तुम्हारी बाइबिल जगेगी तुम्हारी कुरान जगेगी इसलिए बुद्ध ने कहा कि मेरा बेटा निरुक्त और पद का जानकार है तुम उसे धोखा ना दे सकोगे कहते हैं शैतान भी शास्त्र के उल्लेख कर सकता है बुद्ध यही कह रहे हैं कि मेरे बेटे को मार तू उलझा ना सकेगा मेरा बेटा शास्त्र का जानकार है तू शास्त्र के भी उल्लेख कर तो भी तू उसे उलझा ना सकेगा मेरा बेटा अज्ञान के तो पार गया है पांडित्य के भी पार गया है अज्ञान के पार होना पहला चरण फिर ज्ञान के पार होना दूसरा चरण और दो ही कदम में परमात्मा की यात्रा पूरी हो जाती और फिर बुद्ध ने यह भी कहा कि वह अक्षरों को आगे पीछे रखना जानता है यह और अजीब बात अक्षरों को आगे पीछे रखने से क्या होता है यह बुद्ध ने क्यों कहा यह सिर्फ एक मुहावरा है इस मुहावरे का अर्थ होता है मेरा बेटा कवि है अक्षरों को आगे पीछे रखना कवि की कुशलता है कवि ही जानता है अक्षरों को कहां रखना कवि ही उनको आगे पीछे रख के उनमें स्वर और छंद पैदा कर देता है कवि ही शब्दों का कलाकार है, जैसे चित्रकार रंगों को जानता है और मूर्तिकार छेनी और रूप को जानता है वैसे कवि शब्दों की भाव भावभंगिमा जानता है और उन्हें आगे पीछे रखना जानता है उनके विन्यास से काव्य का जन्म होता है बुद्ध ने इतना ही कहा कि मेरा बेटा कवि है अब तुम समझो कि कवि का क्या अर्थ होता है पुरानी भाषा में पुराने शास्त्रों में कवि और ऋषि में कोई भेद नहीं किया गया है कवि और ऋषि एक ही अवस्था के नाम है थोड़ा सा फर्क है इसलिए दो शब्द उपयोग किए ऋषि उसको कहते हैं जिसने पूरा पूरा जान लिया कभी उसको कहते हैं जिसे झलके मिली कभी भी किन्हीं किन्हीं अवस्थाओं में ऋषि हो जाता है। जैसे रविन्द्रनाथ गीतांजलि को लिखते समय ऋषि हो गए कवि नहीं गीतांजलि ऐसे ही पवित्र है जैसे उपनिषद। मगर रविनाथ की सभी कविताएं ऐसी नहीं कुछ कविताओं में वो कवि है भूमि पर है कुछ कविताओं में आकाश में उड़ लेते इसलिए तुम कभी ख्याल रखना कभी कभी ऐसा होता है तुम कविता पढ़ एकदम आंदोलित हो उठते हो किसी की मगर कवि को खोजने मत निकल जाना नहीं तो कहीं बैठे होंगे होटल में बिड़ी पी रहे होंगे और तब तुम तो एकदम चौंकोगे कि ये क्या हुआ कविता तो ऐसी ऊंची थी कि एक क्षण को ऐसा लगा कि, कि परमात्मा के पास उड़ान भरी एक क्षण तो ऐसा लगा कि प्रेम का द्वार खुला और ये महाराज आम आदमी से भी गए बीते मालूम पड़ते हो सकते हैं गाली बकर झगड़ा फसाद कर रहे हो या शराब पी के किसी नाली में पड़े हो कविता का सौंदर्य देख के कवि की तलाश में मत निकल जाना नहीं तो अक्सर बड़ा विषाद होगा ये सज्जन जो नाली में पड़े हैं शराब पी के गाली गलौज बक रहे हैं इनकी क्षमता इतनी ही है कि कभी कभी ये छलांग लगा लेते कभी किसी क्षण में ये उठ जाते हैं मगर वो उठना सदा नहीं टिकता वो इनकी अंतरदशा नहीं बस क्षण भर को जैसे बिजली कौन थी कभी ऐसे जैसे बिजली कौन थी ऋषि ऐसे जैसे सूरज निकला तो बुद्ध कहते हैं मेरा बेटा यद्यपि अभी ऋषि नहीं हुआ है लेकिन कभी है इसको झलके मिलने लगी यह अरहत दशा के करीब पहुंच रहा है इसको धीरे धीरे बिजलियां कौनने लगी सूरज भी निकलने के करीब है जल्दी ही निकलेगा लेकिन एकदम अंधेरे में नहीं है तो हे मार हे शैतान तू ये मत समझना कि इसे धोखा दे लेगा मेरे बेटे ने छलांगे लगानी शुरू कर दी ये कभी कभी आकाश में उड़ने लगा है इसने आकाश देख लिया है अब तू इसे लुभा ना सकेगा और इसने अपने भीतर के अमृत के भी कुछ स्वाद ले लिए इसलिए तू मृत्यु से इसे डरा भी ना सकेगा इसकी समाधि यद्यपि अभी पूरी नहीं हुई यह ऋषि नहीं हुआ अभी लेकिन कवि तो निश्चित हो गया यह सिर्फ मुहावरा है यह कहना कि जो शब्दों को आगे पीछे रखना जानता है यह सिर्फ मुहावरा है कवि को प्रकट करने का एक ढंग है तो दो बातें उन्होंने कही पहली बात यह कही कि यह शास्त्रों का जानकार है और जानकारी के कारण शास्त्रों से मुक्त हो गया है और दूसरी बात कही कि यह कवि है े उस परम की झलकें आने लगी बांदी होने लगी है अभी बाढ़ नहीं आ गई मगर शुरुआत हो गई है जल्दी ही बाढ़ भी आएगी अब तू इसे डिगा ना सकेगा न तो काम में तू इसे उत्तेजित कर सकता है और न भय से न जीवन में इसका आकर्षण रह गया है और न मृत्यु में इसे कोई भय मेरा बेटा अमृत के द्वार पर खड़ा दहली पर खड़ा मंदिर में प्रवेश के बिल्कुल करीब हैं